महाभारत द्रोण पर्व एको एकोनवत्यधिक शतमोध्याय धुम का दुशासन को हराकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण नकुल सहदे द्वारा उनकी रक्षा दुर्योधन तथा सात्विकी का संवाद तथा युद्ध कर्ण और भीमसेन का संग्राम और अर्जुन का कौरवों पर आक्रमण संजय उवाच तथा वर्तमान धृष्ट दुम्न मयोधयत संजय कहते हैं महाराज इस प्रकार हाथी घोड़ों और मनुष्यों का संघार करने वाले उस वर्तमान युद्ध में दुस्साहन धृष्ट के साथ जूझने लगा सक्तो किरत दृष्ट दुम्न पहले द्रोणाचार्य के साथ उलझे हुए थे दुस्साहसन के बाणों से पीड़ित होकर उन्होंने आपके पुत्र के घोड़ों पर रोषपूर्वक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी ना महाराज, महाराज एक ही सारथी में दृष्ट धमन के भाड़ों का ऐसा ढेर लग गया कि दुस्साहसन का रथ ध्वजा और सारथी सहित अदृश्य हो गया दुस्साहन सुजेन्द्र पांचाल महात्म शक प्रमुखे सातुम सरजाल प्रपीडि राजेंद्र महामना धृत दमन के बाण समूहों से अत्यंत पीड़ित हो दुस्साहसन उनके सामने ठहर न सका स तो दुस्साहसन बाणे विमुखे कृत्यपाष सहसाणी दौमेवाभ दृढ़ इस प्रकार अपने बाणों द्वारा दुशासन को सामने से भगाकर कर मानों की वर्षा करते हुए रणभूमि में पुनः द्रोणाचार्य पर ही आक्रमण किया अभ्यपयरम सोदार नाम त्रच पर्यवर यदि हृदय पुत्र कृतवर्मा तथा तो दुशासन के तीन भाई बीच में आ धमके वे चारों मिलकर धृष्ट को रोकने लगे तम जमो पृष्ठ तो रक्षनो तो पुरुष द्रोणयाभि मुखम जान तम प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी धृष्ट दुम्न को द्रोणाचार्य के सम्म जाते देख नरश्रेष्ठ नकुल और सहदेव उनकी रक्षा करते हुए पीछे पीछे चले संप्रहारकुर्मस्ते सर्वे महारथा अमरसिता सवंत कृत्वा मरण अग्रता उस समय अमरस से भरे हुए उन सभी धैर्यशाली महारथियों ने मृत्यु को सामने रख कर परस्पर युद्ध आरंभ कर दिया शुद्धात्मा शुद्ध वृत्ता राजस्कृता आर्ज युद्धम अकुवंत परस्पर राजन उस सबके हृदय शुद्ध और आचार व्यवहार निर्मल थे वे सभी स्वर्ग की प्राप्ति रूप लक्ष्य को अपने सामने रखते थे अतः पर विजय की अभिलाषा से वे आर्जनोचित युद्ध करने लगे शुक्ला जनाधिप धर्म युद्धम अयोध्यंत प्रेस गतिमा जनेश्वर उन सबके वंश शुद्ध और कर्म निष्कलंक थे अतः वे बुद्धिमान योद्धा उत्तम गति पाने की इच्छा से धर्म युद्ध में तत्पर हो गए न त्रासी अस असस्तम अस अस युद्ध में वचना कर्णे नालेको ना न ना रिक्त न चाषिक वहाँ निंदनीय युद्ध नहीं हो रहा था उसमें करणी नालिक विष लगाए हुए बाण और वास्तविक नामक अस्त्र का प्रयोग नहीं होता था पहला जिधर बाण के फल का रूख हो उससे विपरीत रूख वाले दो कांटों से युक्त बाणों बाण को करणी कहते हैं शरीर में धस जाने पर यदि उसे निकाला जाए तो वह आतों को भी अपने साथ खींच लेता है इसलिए निंद है दूसरा नालिक नालिक नामक बाण अत्यंत छोटा होता है वह शरीर में पूरा का पूरा डूब जाता है अतः उसे निकालना कठिन हो जाता है तीसरा बाण के डंडे और फल के संधि स्थान में जो अत्यंत पतला होता है उस बाण को वास्तविक कहते हैं उसे शरीर से निकालने पर वह बीस से टूट जाता है फल भीतर रह जाता है और केवल डंडा बाहर निकल पाता है न सुचि कपिसो नहीं बह न गवा गिजह न सुचि कपिसो नहीं बह न गवा गजा थिजह ईश्वरासिन न संश्लेष्टो न पोति ना सूचि तो तो ना कपिस न गाय की हड्डी का बना हुआ न हाथी की हड्डी का बना हुआ न दो फलों या कांटों वाला न दुर्गंधयुक्त और न जिम्भ अर्थात टेढ़ा जाने वाला बाण ही काम में लाया जाता था चौथा सूची नामक बाण भी करने के ही समान होता है अंतर इतना ही है कि इसमें बहुत से कंटक होते हैं पांचवा कुछ लोग कपी इसको भी सूची के ही समान मानते हैं किन्हीं के मत में कपीस का फल बंदर की हड्डी का बना होता है अधिकांश लोगों का मत है कि कपीस काले लोहे का बना होता है उसका हल्का आघात लगने पर भी वह शरीर में गहराई तक घुस जाता है मेदिनी कोश के अनुसार कपीश का अर्थ काला है भी छह और सात जिसका फल गाय की हड्डी का बना हो वह गवास्थिज और जिसका हाथी की हड्डी का बना हो वह गजास्थिज कहलाता है इसका असर भी विशलिप्त बाण के समान ही होता है ऋजुंडे वही सर्वे शस्त्रण निर्धारय सुयुद्धे न पर लोकानीर्तमच वे सब योद्धा न्याय युक्त युद्ध के द्वारा उत्तम लोक और कृति माने की अभिलाषा रखकर सरल और शुद्ध शस्त्रों को ही धारण करते थे तदाशित युद्धम सर्वदोष विभर्जितम चतुर्नाम तब योधान तहसृ भी पांडव सह आपके चार योद्धाओं का तीन पांडव वीरों के साथ जो घमासान युद्ध चल रहा था वह सब प्रकार के दोषों से रहित था। थाम्न शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाले थे वे नकुल और सहदेव के द्वारा कौरव पक्ष के उन वीर महारथियों को रोका गया देख स्वयं द्रोणाचार्य की ओर बढ़ गए निवारता सुतेवीरातो योहा पुरसिंह समसज चतरो वाता पर्वत योरिव वहाँ रोके गए वे वीर उन दोनों पुरुष पांडवों के साथ इस प्रकार भिड़ गए मानो नौ चौआई हवा दो पर्वतों से टकरा रही हो द्वाभ्या द्वाभ्या रथा साधम रथाभ्या सामसक्तौ तथो द्रोणम धृष्टधुम्न व्यवर्त रथियों में श्रेष्ठ नकुल और सहदेव दो दो कौरव रथियों के साथ जूझने लगे इतने में ही धृष्टधुम्न द्रोणाचार्य के सामने जा पहुँचे दृष्टवा द्रोणाजपाचा व्रजंतम युद्ध दुर्मद दुर्योधन महाराज यमाभ्या द्रोणाचार्य की ओर जाते और अपने दल के उन चारो वीरों को नकुल सहदेव के साथ युद्ध करते देख राजा दुर्योधन रक्त पीने वाले बाणों की वर्षा करता हुआ उनके बीच में आधम के शीघ्रतरम पुनरेवासता यह दीक्षात की बड़ी शीघ्रता के साथ पुनः दुर्योधन के सम्मुख आ गए वे दोनों मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी थे कुर्वशी दुर्योधन और मधुबन से सात एक दूसरे को समीप पाकर निर्भय हो हंसते हुए युद्ध करने लगे बाल्यवृत्ता सर्वाणी प्रियमाण विचिताम प्रेक्ष मणौ चय मनौ पुनः पुनः बचपन की सारी बातें याद करके वे दोनों वीर एक दूसरे की ओर देखते हुए बारंबार प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुरा उठते थे अथ दुर्योधन प्रियम सखाय सततम गरहयन वृत्तमात्मन तदनंतर राजा दुर्योधन ने अपने वर्ताव की निरंतर निंदा करते हुए वहां अपने प्रिय सखा सात्विकी से इस प्रकार कहा धिक क्रोधम धिक् सखे लोभम धिग्मोह दिग्म धिगस्तु छात्रमाचारम धिगस्तु बल सखे क्रोध को धिक्कार है लोभ को धिक्कार है मोह को धिक्कार है अमर्ष को धिक्कार है इस क्षत्रियोचित आचार को धिक्कार है तथा और बल को भी धिक्कार है यत्र माभिधत्वाम चाहम त्रिपुंगम प्राणे प्रेतरो ममाहम चव प्रवर इन क्रोध लोभ आदि के ही अधीन होकर तुम मुझे अपने बाणों का निशाना बनाते हो और तुम्हें मैं वैसे तो तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय रहे हो और मैं भी तुम्हारा सदा ही प्रीति पात्र रहा हूँ स्मराम तान सर्वाणी बाल वृतानी सां प्रतम नोरन गिरे हम दोनों के बचपन में परस्पर जो बर्ताव रहे हैं उन सबको इस समय मैं याद कर रहा हूं परंतु अब इस सम्रगण में हमारे भी सभी सदव्यवहार जीर्ण हो गए हैं कि प्रत्यम प्रसन्न विदा तम परमाश्रभे सातवतर आज का यह युद्ध क्रोध और लोभ के सिवा दूसरा क्या है उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता सात्विकी ने हसते हुए तीखे बाणों को ऊपर उठाकर वहां पूर्वोक्त बातें करने वाले दुर्योधन को इस प्रकार उत्तर दिया यत्र तदारा समाघत ही राजकुमार कौरव नरेश न तो यह सभा है और न आचार्य का घर ही है यहां एकत्र होकर हम सो सब लोग खेला करते थे दुर्योधन वासा क्रीडा उत्माकाल शनि पुंगुद्ध मिदम्भूज कालोही दुर्तिक्रम दुर्योधन बोला शनि प्रवर हमारा बचपन का वह खेल कहाँ चला गया और फिर यह युद्ध कहाँ से आधम का य हाँ, काल का उल्लंघन करना अत्यंत ही कठिन है किम विद्यते कृत्यम धन न धन लिप्सा ये योध्या महे सर्वे धन लोभा समागता हमें धन से या धन पाने की इच्छा से क्या प्रयोजन है जो हम सब लोग यहाँ धन के लोभ से एकत्र होकर जूझ रहे हैं संजय उच तम तथा द्र राजम माधवो ब्रवीद एवं वृत्तम सदाते हूरपि यदि ते हम प्रियो संजय कहते हैं महाराज ऐसी बात करने वाले राजा दुर्योधन से सात्विकी ने इस प्रकार कहा राजन क्षत्रियों का सनातन आचार ही ऐसा है कि वे यहाँ गुरुजनों के साथ भी युद्ध करते हैं यदि मैं तुम्हारा प्रिय हूँ तो तुम मुझे शीघ्र मार डालो बिलम्ब न करो कहते तत्ते सुकृता ते शक्ति ये दर्शय नेा तदह द्रष्टुम मित्राणाम व्यसनमत भरतश्रेष्ठ तुम्हारे ऐसा कहने पर मैं पुण्यवानों के लोक में जाऊंगा तुम में जितनी शक्ति और बल है वह सब शीघ्र मेरे ऊपर दिखाओ क्योंकि मैं अपने मित्रों का वह महान संकट नहीं देखना चाहता हूँ इतव व्यक्त महाभाष्य प्रतिभाष्यथा त्यकिन तूर्ण्रोह दयाम नुता इस प्रकार स्पष्ट बोलकर दुर्योधन की बात का उत्तर दे साप्तिकी निःशंक होकर तुरंत आगे बढ़े उन्होंने अपने ऊपर दया नहीं दिखाई तमाया तम महाबाहु प्रत्यगृहणा तवात्मज सरय सा किद्राज तने राजन सामने आते हुए उन महाबाही को आपके पुत्र ने रोका और उन्हें बाणों से ढक दिया घोरम यथाद सिंह तदनंतर हाथी और सिंह के समान क्रोध में भरे हुए उन कुंशी और मधुवंशी सिंहों में परस्पर घोर युद्ध होने लगा ततः पूर्णा जतु सृष्टि सात दुर्योधन प्रत्यविष्ठ कुपित हुए दुर्योधन ने धनुष को पुण्यतः खींच कर छोड़े गए दस बाणों द्वारा रण दुर्म सात्विकी को घायल कर दिया तम सात्की प्रत्यविध्यतः तथे वाह वाह किरक्षरि पंचाशतः पुनचाच त्रि त्रिशतः दस इसी प्रकार सातिकी ने भी युद्ध में पहले पचास फिर तीस और फिर दस बाणों द्वारा दुर्योधन को बिंद डाला और उसे भी अपने बाणों की वर्षा से ढक दिया। साथ राजन राजन तब हसते हुए आपके पुत्र ने धनुष को कान तक खींच छोड़े हुए तीस तीखे बाणों द्वारा रणभूमि में सात्विकी को छत विष्छत कर डाला इसके बाद उसने क्षरप्र से के बाण से धनुष को काट कर उसके दो टुकड़े कर डाले तब सात्विकी ने दूसरा सुद्रण धनुष हाथ में लेकर शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाते हुए वहां आपके पुत्र पर बाणों की बरसाना आरंभ कर दी। ता सहसा बहुधा राजा तत उच्चो के लिए अपने ऊपर सहसा आती हुई उन बात पंक्तियों के राजा दुर्योधन ने अनेक टुकड़े कर डाले इससे सब लोग करने लगे। मास धोत आकर्ण अपूर्ण निश्चित फिर शिला पर साफ किए हुए सुनहरी पांख वाले तिहत्तर बाणों से जो धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए थे दुर्योधन ने वेगपूर्वक पूर्वक को पीड़ित कर दिया संगते तब सातिकी ने संधान करते हुए दुर्योधन के बाण को और जिस पर वह बाण रखा गया था उस धनुष को तुरंत ही काट डाला तथा तो बहुत से बाण बाहर कर दुर्योधन को भी घायल कर दिया सगाढ़ प्रत्यपाया दुर्योधन हो महाराज धातारीडिता महाराज उस समय दुर्योधन सातिकी के बाणों से गहरी चोट खाकर पीड़ित एवं व्यथित हो उठा और रथ के भीतर चला गया समा स्वस्थ पुत्री पुनरभ विसजन निषुन रथम प्रति फिर धीरे धीरे कुछ आराम मिलने पर आपका पुत्र पुनः सात्कीिकी पर चढ़ आया और उनके रथ पर बाणों के जाल बिछाने लगा तथा सात बाण्योधन रथम प्रति सततम विसृजन राजकुलत राजन इसी प्रकार सात्य भी दुर्योधन के रथ पर निरंतर भाण वर्षा करने लगे इससे वह संग्राम संकुल घमासान युद्ध के रूप में परिणित हो गया तत् शुभ ही क्षिप्य मि पतभिश्चरी ऋषु अग्नेव महाकथे शब्द वहां चलाए गए बाण जब देह धारियों के ऊपर पड़ते थे उस समय सूखे बांस आदि के भारी ढेर में लगी हुई आग के समान बड़े जोर से शब्द होता था धयो सर सहस्रि नम वसुधा अगम्य रूपम तरह आकाशम सुम पद्यत उन दोनों के हजारों बाणों से पृथ्वी ढक गई और आकाश में भी बाणों के कारण पक्षियों तक का चलना फिरना बंद हो गया तक मालक्ष माधव रतम सप्तम क्षिप्रभ्यपत तव। उस युद्ध में महारथी सात्यके को प्रबल होते देख कर्ण आपके पुत्र की रक्षा के लिए शीघ्र ही बीच में कूद पड़ा न तो मृत्यामासम सेनो महाबल सौभ्वरित करण विसृजन बहुन परन्तु महाबली भीमसेन उसका यह कार्य सहन न कर सके अतः बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए उन्होंने तुरंत ही कर्ण पर धावा किया तस् कर्ण शिता प्रतिहत्या हसन देव धनुराद सुभ्या तब कर्ण ने हंसते हुए से उनके तीखे बाणों को नष्ट करके धनुष और बाण भी काट डाले फिर अनेक बाणों द्वारा उनके सार को भी मार डाला भीमसे संक्रो गहाय महादाय ध्वज धनुष सूतम चमदा हे ऋ ऋ ऋपो इससे अत्यंत कुपित होकर पांडुनंदन भीमसेन ने गदा हाथ में ले लिए और उसके द्वारा युद्धस्थल में शत्रु के ध्वज धनुष और सारथी को भी कुचल डाला रथ चक्र महाबल भग् चक्रथे इतना ही नहीं महाबली भीम ने कर्ण के रथ का एक पहिया भी तोड़ डाला तो भी कर्ण टूटे पहिए वाले उस रथ पर गिरिराज के समान विचल भाव से खड़ा रहा एक चक्रम रथम तस् कर्ण के घोड़े उसके एक पहिए वाले रथ को बहुत देर तक ढोते रहे मानो सूर्य के साथ अश्व उनके एक चक्र वाले रथ को खींच रहे हैं अमृत चमा कर्ण आसू भीम सेनम अयुत विविधे ऋष जाले नाना शत्रे संयुगेश कर्ण को भीम भीमसेन का यह पराक्रम सहन नहीं हुआ वह नाना प्रकार के बाण समूहों तथा अनेकानेक शस्त्रों से रणभूमि में उनके साथ युद्ध करने लगा भीमसे संक्रुद्ध सुतपुत्र अयोधयत तस्में तथा वर्तमाने क्रुद्धो धर्मस्तो प्रवीत पंचालाना द्रव्याघ्र इससे भीमसेन अत्यंत कुपित हो उठे और सूतपुत्र कर्ण के साथ घोर युद्ध करने लगे इस प्रकार जब वह युद्ध चल रहा था उसी समय क्रोध में भरे हुए धर्मपुत्र रेट ने पांचालों के नरव्याघ्र वीरों और पुरुषरत्न मत्स्यदेशी योद्धाओं से कहा ये न प्राणा य ओ यो धा महारथा तेते धर्तराष्ट्रेशु विषक्ता पुषर्षवा किम ठष्ठन यथा मूढ़ा सर्वे विगत चेत जो पुरुष सिरोमणि महारथि योद्धा हमारे प्राण और मस्तक हैं वे ही पुत्रों के साथ जूझ रहे हैं फिर तुम सब लोग मूर्ख और अचेत मनुष्यों के समाज यहाँ क्यों खड़े हो त्र चति अत्रे युद्ये मामकार छात्र धर्म पुरस्कृत सर्वे गा वहाँ जाओ जहाँ ये मेरे साथ सब रथी सत्रिये धर्म को सामने रखकर कर निश्चिंत भाव से युद्ध कर रहे हैं जयंतो जयंत व्यमानिष्ठाम जीवा बहुवीर यज्ञ भूरी दक्षिण हता वा देव साोकान्प्यत पुष्कान तुम लोग विजयी हो अथवा मारे जाओ दोनों ही दशाओं में उत्तम गति प्राप्त तो करोगे जीत कर तो तुम प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त बहुसंख्यक यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञपुरुष की आराधना करो अथवा मारे जाने पर देवरूप होकर बहुत से पुण्यलोक प्राप्त करो तेरा चोदिता महाराथा शास्त्र धर्म पुरस्कृत त्वरित द्रोणम अभ्ययू राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार प्रेरित हो उन वीर महारथियों ने युद्ध के लिए उद्यत होकर क्षत्रिय धर्म को सामने रखते हुए बड़ी उतावली के साथ द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया पंचालास्प्येको तो द्रोण अभ्यग्न निशित सर भीमते न पुरोगाश्चाप्येक पर्यावरियन् एक ओर से पांचाल वीर तिखे बाणों से द्रोणाचार्य को मारने लगे और दूसरी ओर से भीमसेन आदिवीरों ने उन्हें घेर रखा था आसस्तो पांडवपुत्राणाम त्रयोजिम्हा महारथा यमौ चीम थे न प्राको अभिद्रवा अर्जुन जिप्रम कुर द्रोणाद पाण्डुत पांडवों के तीन महारथी कुछ, कुछ कुटिल स्वभाव के थे नकुल सहदेव और भीमसेन इन तीनों ने अर्जुन को पुकारा अर्जुन द्रो दौड़ो और शीघ्र ही द्रोणाचार्य के पास से इन कौरवों को भगाओ तथ एवं पंचाला कौरव पार्थ सहसा तुम पाध्रवत जब इनके रक्षक मारे जाएंगे, तभी पांच वीर इन्हें मार सकेंगे तब अर्जुन ने सहसा कौरव योद्धाओं पर आक्रमण किया पंचाला तो द्रोण ओधृष्टुम न पुरोग ममर दोस्तर सा पंचमे द्रोण आदि पांचालों पर ही धावा किया उस पांचवे दिन के युद्ध में वे सभी पूर्वक एक दूसरे को रोने लगे द्रोन द्रोन इस श्री महाभारते द्रोण परवड़ ही द्रोण वध पर ही संकुल युद्ध एकोन्यधिक शतमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणवध पर्व में संकुल युद्ध विषयक एक अध्याय पूरा हुआ